सदगुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक दस एपिकूरस की मस्त जिंदगी मैं पिछली बारे कहानी कह रहा था मालिक बगिया में काम कर रहा है सम्राट निकला है घोड़ा रोक के देखने लगा है माली बूढ़ा है सत्तर साल का होगा सम्राट की उम्र पचास साल होती उसने उतर के माली को कहा कि बूढ़े तुम कुछ ना समझ मालूम करते हो। तुम जो अंगूर लगा रहे हो उसमें फल फीस साल में आते तुम सत्तर साल के हो गए हो फल कब मर जाओ ये फल तुम देख पाओ तो उस माली ने कहा कि हम तो लगाने का मजा ले रहे हैं और जितने देर बाद फल आएंगे लगाने में उतनी मजा है लगाने यानी जो हम लगा रहे हैं उसकी यात्रा बड़ी लंबी बाकी फल पर नजर नहीं लगाने तो नजर और उस माली ने कहा कि बहुत से ऐसे फल हमने खाए जो हमारे बाप दादू ने लगाए कोई लगाता है कोई खाता है उनने भी लगाने का मजा लिया था नहीं तो पागल थे हम भी लगाने का मजा ले रहे हैं फिर भी सम्राट ने कहा कि तुम तो हिम्मत के आदमी हो सत्तर साल की उम्र में ऐसी हिम्मत जरा मुश्किल हो अगर फल आ जाए तुम्हारी जिंदगी में तो पहला फल मेरे पास ले आना अगर मैं बच जाऊं तीस साल वो माल लीजिए असल में ऐसे लोग एक अर्थ में मरते ही नहीं ऐसे लोगों को मारना बहुत मुश्किल है ऐसे लोग जीते ही फल आ गए तो पहले गुच्छेले के सम्राट के दरबार में चला गया राजा तो भूल ही गया पहचान नहीं आया कौन हूँ कैसे आया हूं क्या बात है तो उसने कहा ऐसी सी बात थी मैं वो माली हूं जो बीज लगा रहा था वो फल आ गए सोचा था तो लगाने का मजा लेंगे लेकिन फल आने का मजा भी आ गया ये लगाने से आ गया इसका कोई ख्याल नहीं था इसका ख्याल होता तो मैं लगाती नहीं क्योंकि मैं तो मरने वाला तो मेरा तो कोई नहीं फल आ गए तो मैं आपको भेंट कर जाता हूँ लौटने लगा तो राजा ने उसको जितने वो फल लाया उतने ही हीरे जवरात टोकरी में देती है और कहा तुम जैसे आदमी दुनिया में है बड़ी खुशी की बात वो गया था अंगूर लेके लौटा हीरे जवरत लेके सारे गांव में खबर फैल गई अंगूर तो साधारण थे बाजार में बिकते थे कोई अंगूर ऐसी बात तो नहीं थी तो बाजारों में मिलते ही था इतने से अंगूरों के लिए उतने हीरे जवरत मिल गए तो सारे गाँव में दौड़ लग गई सारे गांव के लोग अंगूर जहां से जिसको मिल सके टोकरी में भर के मैल पहुंच गए सबने राजा से जाके कहा कि भरो टोकरी मेरे दबाव क्योंकि तो हम भी वही अंगूर लाए बल्कि उससे भी बेहतर राजा ने कहा तुम समझे नहीं तुम ना हक मेहनत कर रहे उस आदमी को हमने अंगूरों का थोड़ी उपलब्ध दिया बिना फलकी भी कोई आदमी रहता है उसका इनाम दिया फलकी आकांक्षा के बिना कोई आदमी रहता उसका इनाम दिया और तुम फल लेने आए हो तो तुमको खाली हाथ लौट जाना पड़ेगा तुम खाली हाथ ही लौटोगे मेरा कहना यह है व्यक्ति की व्यवस्था व्यक्ति का जीवन केंद्र होना चाहिए उसका आनंद अर्थ रखना चाहिए फिर आनंदित व्यक्तियों में भी एक व्यवस्था होगी एक मेल होगा एक संबंध होगा लेकिन वो बड़ी और बात और हमें ख्याल में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम एक ही तरह की व्यवस्था के आती हो गए और उस व्यवस्था में इतने जड़ हो गए कि हम तो रह नहीं गए व्यवस्था ही रह गई व्यवस्था ज्यादा बजनी हो गई है यानी मैं और तुम महत्वपूर्ण नहीं हो हमारे तुम्हारे बीच के संबंध महत्वपूर्ण बाप अपने बेटे से कह रहा है कि मैं तेरा पिता हूं इसलिए पैर छू अब कहीं इसलिए होता है देर कोई गणित है कि मैं तुम्हारा पिता हूं इसलिए छूएगा लड़का पैर लेकिन अब ये व्यवस्था है अब इसमें व्यक्ति खो गए अब पैर छूना एक मैकेनिकल एक्ट है इसमें कोई क्योंकि तो वो पिता है और मैं लड़का हूं इसलिए ठीक है पैर छूना एक व्यवस्था है तो पैर छू प्रेम भी गया आदर भी गया सब खो गया क्योंकि प्रेम और आदर व्यक्ति से आते व्यवस्था से नहीं आते व्यवस्था तो बिल्कुल मशीन की तरह है उससे ऑफिस चलते है फैक्ट्री चलती है जिंदगी नहीं चलती वो तो जितनी यांत्रिक चीज होगी व्यवस्था उतनी ढंग से चला जाए जिंदा और इसलिए जितना जिंदा आदमी होगा उतनी उसके साथ व्यवस्था नहीं होगी तो वो वह अनप्रेडिक्टेबल होगा आप उसके बाबत घोषणा नहीं कर सकते कि ऐसे ही करेगा कितनी व्यवस्था नहीं पक्का तो नहीं है हमको निकलेगा तो बाएं जाएगा कि दाएं जाएगा कि कहां जाएगा क्या होगा निकलेगा और जाएगा तो वो उसकी भीतरी क्षमताओं पर निर्भर होगा मेरा जोर है व्यक्ति पर और अब तक जोर था समाज पर और इसलिए समाज के जोर ने व्यक्ति की हत्या कर दी व्यक्ति पर जोर होगा तो निश्चित ही समाज मरेगा जिस समाज को हम जानते वो तो मरेगा वो मरना ही चाहिए वो समाज का कोई मतलब ही नहीं लेकिन एक नया समाज पैदा होगा लेकिन वो समाज बहुत डायनेमिक होगा वो व्यवस्था जो कि व्यक्ति को ही केंद्र मानकर चलेगी बड़ी डायनेमिज्म होगी उस सोसाइटी में चीजें बदलती होंगी रोज बदल जाएंगी, और जहां चीजें रोज बदलती हूं वहां जिंदगी है, और जहां चीजें ठहर जाती हूं वहां मौत लक्ष्य नहीं होगा नहीं बिल्कुल नहीं अगर इसको लक्ष्य बनाया अगर इसको लक्ष्य बनाया और इस लक्ष्य के लिए कोशिश में लग गए तो लक्ष्य की हत्या आपने हाथ से कर दी यानी मेरा कहना ये समझ से निकलेगा ये लक्ष्य नहीं है हमारा ये लक्ष्य पूरा हो सकता है लेकिन ये लक्ष्य नहीं है हमारा हमें तो जो समझ पूर्वक उचित मालूम अच्छा हो रहा था वो हम समझ रहे हैं उसकी चेतना पैदा कर रहे हैं ये उसकी बाई प्रोडक्ट होगी ये आएगा उसके पीछे एक आदमी गेहूं बो रहा है तो है तो भूसा उसके साथ आ जाता है उसका लक्ष्य नहीं लेकिन कोई आदमी सोचे कि हमको भूसा लाना है तो भूसा बो तो घर का गोसा भी चला चलाएगा तो कुछ पैदा नहीं है। वो बाई प्रोडक्ट वो गेहूं के साथ आता ही है। लक्ष्य जो है अगर हम जीना सीख जाएं, तो वो आता ही है जिंदगी के साथ उसको अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं। तो हाँ जियेगा तो आने वाला आते रहेगा आते रोज रोज आएगा नहीं, नहीं तो। जरा भी नहीं कोई जरूरत ही नहीं हाँ हम हमेश हम जितने ज्यादा कॉन्शस है लक्ष्य के प्रति उतने ही अनकॉन्सियस हो गए हैं अपने प्रति क्योंकि लक्ष्य बहुत दूर तो है और हम यहाँ पास है एक आदमी सड़क में चल रहा है वो दस मील दूर एक लक्ष्य पे देख रहा है एक्सीडेंट होने वाला है वो यहां है। और दस मील दूर पे आंखें चलना यहाँ है डुलना यहाँ है हिलना यहाँ है बचना यहाँ है और दस मील दूर एक लक्ष्य तो गया वो हो। होना यहां चाहिए और चलने से दस मीन कब पूरे हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा वो तो पूरे हो ही जाने वाले तो लेकिन हमें जीना है एक एक कदम पर और एक एक कदम पर जीते जाना है दस मीन कब पूरे हो जाएंगे पता नहीं चलेगा लक्ष्य भी आ जाएगा लेकिन लक्ष्य सेंटर्ड नहीं होना चाहिए तो नहीं कतई नहीं कांस होने की जरूरत है रोज रोज हमें जीना चाहिए उस जीने से सहज कुछ निकलता ही रहेगा निकल लेकिन हम क्या करते हैं कि जीने को हम रोज रोज नहीं रोक कर पोष्टपूर्ण करके रखते हैं कि तब जिएंगे जब वो लक्ष्य मिल जाएगा उस लक्ष्य का कोई पक्का नहीं और इतना जीना तो कम से कम नष्ट हो जाएगा वो लक्ष्य मिलते मिलते और ये जो माइंड है इसकी आदत हो जाएगी लक्ष्य में ध्यान रखने की जब वो लक्ष्य मिल जाएगा फौरन इसकी नजर आगे चली जाने वाली इसने अगर तय किया कि दस लाख रूपये मिल जाए फिर विश्ला दस लाख रूपये मिलते मिलते सारी जिंदगी न भी बीते तो जिंदगी थोड़ी बच भी जाए तो दस लाख मिलते मिलते इसकी नज़र बीस लाख पे चले जाने वाली है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब चली गई लक्ष्य हाँ उसका तो लक्ष्य महत्वपूर्ण था बिना लक्ष्य के वो जी नहीं सकता तो लक्ष्य आगे रखे रखी हो जाता हाँ आधी हो जाती है यानी हम फिर एक तरह की झूठी जिंदगी जीने लगते हैं जो लक्ष्य के पूरे होने की आशा में चलती है फिर हम जीते नहीं अभी जीने का जीने का मतलब ये है की जहाँ हम वहां में पूरे होना चाहिए एक छोटे से छोटे काम में यानी मैं कोई जीवन कैसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कहता कि कोई मोक्ष पाओ ईश्वर पाओ वो सब लक्ष्य और सब गड़बड़ बातें <laughs> कुछ मतलब नहीं है जीव अभी हाँ अगर किसी को प्रेम किया है तो पूरे डूब जाओ उस प्रेम में इसी वक्त इस मुगो क्यों खो देते यूनान में तो थोड़े से अद्भुत लोगों में एक हुआ यूनान का सम्राट उससे मिलने गया उसकी खबर सुनी कि नास्तिक है और कहता है खाओ पियो मौज करो लेकिन ये भी खबरें आई कि वहां लोग बड़े शांत हैं, बड़े आनंदित है उसने बगीचा बनाया हुआ उसे वो सब रहते तो सम्राट देखने गया। वो तो दंग रह गए वो तो सारे लोग दोपहर थे तो बगीचे में काम कर रहे थे फिर सब झाड़ों के नीचे सो गए देखता रहा फिर नींद के बाद उठे वो फिर काम में लग गए फिर सांझ को सब नदी तट पर नहाए धोए वो सब देखता रहा बड़ा हैरान हुआ जब वो बगीचे में गड्ढे खोद रहे थे तब वो ऐसे आनंदित थे कि जैसे कोई खजाना गड़ा हो ऐसा नहीं था मान रहा सिर्फ गड्ढा खोद रहे हैं। ऐसा गड्ढा खोद रहे जैसे कोई खजाना खोल रहा हो इतने आनंदित थे खोदने ना बाहर जाता था फिर वो बिल्कुल थक गए थे फिर वे वृक्षों के नीचे ऐसे सो गए थे किसी महल में सो रहे हैं फिर उठे फिर वे स्नान करने गए फिर सांझ को आके सब खाना बनाया फिर खाना बना के खाना खाया था फिर उस खाना खाने को भी सम्राट देखा वह हैरान रह गया उसने इतना रक्स विमुक्त किसी को भोजन करते कभी देखे नहीं वो ऐसा खाना खा रहे थे कि बिल्कुल डूबी गए थे खाना खाना ही सब कुछ फिर रात देर तक चांदनी में वे नाचते रहे फिर वृक्षों के नीचे सो गए एपिग्रस तो उसने कहा कि क्या यही तुम्हारा खाओ पियो मौज करो उसने कहा मैं बहुत खुश हुआ इतने खुश लोग मैंने कभी नहीं देखे क्योंकि कल था ही नहीं कल दुखी करता है तो कल चिंतित करता है कल तनाव देता है टेंशन लाता है इतने खुश लोग मैंने कभी देखे नहीं फूलों की तरह बच्चों की तरह क्या राज है इनका प्रश्न तो का कोई बड़ा राज नहीं हम जीते हैं और आप जीने की योजना करते हैं सम्राट ने का मैं बहुत ही खुश हो गया हूं और कुछ भेंट भेजना चाहता हूं क्या भेंट भेज दो से कहा क्या चाहोगे सम्राट कहता कुछ भेंट भेज दे क्या भेंट भेजू सब सोच विचार में पड़ गए सम्राट ने कहा सोच विचार की क्या तो बात पेपी ने कहा असल कि कल का हम को आदत नहीं है विचार कर लीजिए आप इतने भेजेंगे भेट हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए कल के लिए बड़ी चिंता होगी कि क्या हम तो जो आपकी मर्जी हो फिर उसने कहा कि नहीं कुछ बताओ एक आदमी ने कहा कि फिर आप थोड़ा सा मक्खन भेजते हैं <laughs> <laughs> मक्खन <laughs> हाँ। <laughs> क्यों कहा बहुत दिन से मैंने मक्खन की रोटी खाने का मजा लेते हैं कल मक्खन की रोटी खाने का मजा हमरान ने लिखवाया है अपनी दस्तावेज में तो मैंने ऐसे लोग ने देखे जिनसे मैंने कहा कि जो तुम कौन भिजवा दूंगा वो मैंने थोड़ा खा और जब मैं मक्खन लेकर दूसरे दिन गया तो मैंने उनको देखा कि वो घी मक्खन को रोटियों पर लगा के ऐसा नाचने लगे और भगवान को धन्यवाद देने लगे कि मुझे अगर पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाता तो भी मैं नहीं नाच पाता तो व्यक्ति ऐसे जीए कि बस ये जीने का जो क्षण जा रहा है पास से ये हो सकता है अगला क्षण ना भी हो एक दिन तो ऐसा आएगी कि अगला क्षण नहीं होगा एक क्षण पर तो यात्रा टूट ही जाएगी वो इसी क्षण पर भी टूट सकती है तो पोस्टपोन करना तो बड़ा सुसाइडल है हम कहेंगे कि कल प्रेम कर लेंगे कल का कोई पक्का नहीं है कल का कोई पक्का ही नहीं है कल का क्या भरोसा हो सकता है आप ना हो।, हो सकता है प्रेम करने वाला ना हो प्रेम लेने वाला ना हो सकता है दोनों हो लेकिन प्रेम देता हो गया कल का तो कोई पक्का नहीं कोई भरोसा नहीं भरोसा तो हो सकता है इसी क्षण का जो मेरे हाथ में है और अभी जा रहा है बस इसका इससे दादा का कोई भरोसा नहीं हो और इसको हम दाव पर लगा देते हैं उस क्षण के लिए जो कभी आएगा हम तो गणित ही गलत किए दे रहे हैं